श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 107. सौ गिरीश के मकान पर ज्ञान भक्ति समन्वय का प्रसंग श्री रामकृष्ण गिरीश घोष के बसुपाड़ा वाले मकान में भक्तों के साथ बैठकर ईश्वर संबंधी वार्तालाप कर रहे हैं दिन के तीन बजे का समय है मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो, हो प्रणाम किया आज बुधवार है फाल्गुन शुक्ला एकादशी पच्चीस फरवरी 1885 सौ ईस्वी पिछले रविवार को दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव हो गया है श्री कृष्ण गिरीश के घर घोकर स्टार थिएटर में ऋषकेतु नाटक देखने जाएंगे श्री कृष्ण थोड़ी देर पहले ही पधारे हैं काम का समाप्त करके आने में मास्टर को थोड़ा विलंब हुआ उन्होंने आकर ही देखा श्री रामकृष्ण उत्साह के साथ ब्रह्म ज्ञान और भक्ति तत्व के समन्वय की चर्चा कर रहे हैं श्री रामकृष्ण गिरीश आदि भक्तों के प्रति जागृत स्वप्न और सुषुप्ति जीव की ये तीन स्थितियाँ होती है जो लोग ज्ञान का विचार करते हैं वे तीनों स्थितियों को उड़ा देते हैं वे कहते हैं कि ब्रह्म तीनों स्थितियों से परे हैं स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से परे हैं सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हैं सभी माया है जैसे दर्पण में परछाई पड़ती है प्रतिबिंब कोई वस्तु नहीं है ब्रह्म ही वस्तु है बाकी सब अवस्तु ब्रह्म ज्ञानी और भी कहते हैं देहात्म बुद्धि रहने से ही दो दिखते हैं परछाई भी सत्य प्रतीत होती है वह बुद्धि लुप्त होने पर सोहम मैं ही वह ब्रह्म हूँ यह अनुभूति होती है एक भक्त तो फिर क्या हम सब बुद्धि विचार का मार्ग ग्रहण करें श्री रामकृष्ण विचार पथ भी है वेदांतवादियों का पथ और एक पथ है भक्ति पथ भक्ति यदि ब्रह्म ज्ञान के लिए व्याकुल होकर हो रोता है तो वह उसे भी प्राप्त कर लेता है ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों पथों से ब्रह्म ज्ञान हो सकता है कोई कोई ब्रह्म ज्ञान के बाद भी भक्ति लेकर रहते हैं लोक शिक्षा के लिए जैसे अवतार आदि देहात्म बुद्धि मय बुद्धि आसानी से नहीं जाती उनकी कृपा से समाधिस्थ होने पर जाती है निर्विकल्प समाधि जड़ समाधि समाधि के बाद अवतार आदि का मैं फिर लौट आता है विद्या का मैं, भक्त का मैं, इस विद्या के मैं से लोक शिक्षा होती है शंकराचार्य ने विद्या के मय को रखा था चैतन्य इसी मैं द्वारा भक्ति का आस्वादन करते थे भक्ति भक्त लेकर रहते थे ईश्वर की बातें करते थे नाम संकीर्तन करते थे मैं तो सरलता से नहीं जाता इसीलिए भक्त जागृत स्वप्न आदि स्थितियों को उड़ा नहीं देता वह सभी स्थितियों को मानता है सत्व रज स्तंभ तीनों गुण भी मानता है भक्त देखता है वे ही चौबीस तत्व बने हुए हैं जीव जगत बने हुए हैं फिर वह देखता है कि वे साकार चिन्मय रूप में दर्शन देते हैं भक्त विद्यमान भक्त विद्या माया की शरण लेता है साधु संग तीर्थ ज्ञान भक्ति वैराग्य इन सब की शरण लेकर रहता है वह कहता है यदि मैं सरलता से चला ना जाए तो रहेद सालादास बनकर भक्त बनकर भक्त का एकाकार ज्ञान होता है वह देखता है ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है स्वप्न की तरह नहीं कहता परंतु कहता है वे ही ये सब बने हुए हैं मोम के बगीचे में सभी कुछ मोम का है परंतु है अनेक रूप में परंतु पक्की भक्ति होने पर इस प्रकार बोध होता है अधिक पित्त जमने पर पीला रोग होता है तब मनुष्य देखता है कि सभी पीले हैं श्रीमती राधा ने श्याम सुंदर का चिंतन करते करते सभी श्याम में देखा और अपने को भी श्याम समझने लगी शीशा यदि अधिक दिन तक पारे के तालाब में रहे तो वह भी पारा बन जाता है कुमुद कीड़े को सोचते सोचते झिंगूर निश्चल हो जाता है हिलता नहीं अंत में कुमुद कीड़ा ही बन जाता है भक्त भी उनका चिंतन करते करते अहम शून्य बन जाता है फिर देखता है वही मैं हूं मैं ही वह हूँ झिंगुर जब कुमुड़ कीड़ा बन जाता है तब सब कुछ हो गया तभी मुक्ति होती है जब तक उन्होंने मैंपन को रखा तब तक एक भाव का सहारा लेकर उन्हें पुकारना पड़ता है शांत दास वासल ये सब मैं दासी भाव में एक वर्ष था ब्रह्म मई की दासी औरतों का कपड़ा ओढ़ना यह सब पहना करता था फिर नद भी पहनता था औरतों के भाव में रहने से काम पर विजय प्राप्त होती है उस आद्याशक्ति की पूजा करनी होती है उन्हें प्रसन्न करना होता है वे ही औरतों का रूप धारण करके वर्तमान है इसीलिए मेरा मातृभाव है